ज्ञान ज्ञानंजन शाक चक्ष तम ये, ये नस्मे श्री गुरुवे नम रास के बारे में हम बोलते हैं भक्ति रास विशेष का भक्ति रास तो भक्ति रास भक्ति कर्ण से प्राप्त होती है तो भक्ति हम इस जगत में ही करते हैं परंतु समझना चाहिए कि इस जगत के वहा वैकुंठ जगत है जिसमें सब मुक्त पुरुष वहां रहते हैं और वहां पर भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के साथ परस्पर रास आस्वादान करते हैं तो वैकुंठ जगत है वैकुंठ का क्या मतलब है विगत कुंठी वैकुंठ चिंता। वहां पर कोई चिंता नहीं होते है यहाँ पर शकुंठ ये इस देश इस जगत कुंठ या चिंतामय है लेकिन वहां पर खाली सुख का अनुभव होते वैकुंठ जगत में वहां पर कोई मृत्यु नहीं होते बीमारी नहीं होते फैक्ट्री जाना ऑफिस जाना वैसे ही मेहनत करना वो भी नहीं होते कवि श्रीकृष्ण के साथ लीले विलास करना है वो विशाल वैकुंठ जगत में क्या होते कथागानम नाट्यम गमनम कथा गानम वहा सब जब बात बोलते हैं, तो कैसे बलते गाते हैं तो इतने सुखी है इतने प्रसन्न रहते हैं, कि खाली बात नहीं बोलते, गाते गयत, हैं और कथागानम ना क्यम गमनम जब इधर उधर जाते हैं तो खाली पाई डे नहीं जाते नाच के नाच के जाते हैं, इतने सुखी है तो वहां पर इतने सुख होते हैं, प्रेम सुख कृष्ण प्रेम सुख नित्य महोत्सव भागवत में वैकुंठ का वर्णन है कि वहां पर हमेशा प्रेम का महोत्सव होते है। हारो तो वैसे होते हैं, वैकुंठ जगत वहां पर सब कुछ सचित आनंदमय है उसका क्या मतलब हम बहुत बार सुने सचिद आनंद सचित आनंद उसका मतलब सत का मतलब सत्य या शाश्वत और सचित चित का मतलब छिन्मय सचेतन और आनंद सबसे मस्त आनंद का क्या मतलब तो वहां पर सब कुछ दिव्य चिन्मय शाश्वत और आनंदमय रहते लेकिन इस भौतिक जगत की क्या स्थिति असत अचित निरानंद असत उसका मतलब अब क्या है सब मित्या है मित्य कैसे ही मित्य मैं हूं आप है तो कैसे ही नृत्य हम है हम अस्तित्व है लेकिन यही असात्य है कि मैं सोचता हूँ मैं इस शरीर हूँ वो मेरी पत्नी है वो मेरा बच्चा है वो मेरा बाप है लेकिन ये सब अशाश्वत है उसलिए आसात है मेरा बाप जो है तो कुछ दिन के बाद मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगा तो वो दूसरा जायगा में जन्म लेंगे और मैं दूसरा जागा में जन्म लूंगा तो वो संबंध जो है नई पुत्र पिता वो आसाथ है और सब कुछ जो हम सोचते हैं कि पैसा लाने से सिनेमा जाने से बीच चौपाटी जाने से हम सुखी होंगे वो सभी प्रयास नायक सुख अनुभूति के लिए वो सब आसाथ है क्योंकि इस भौतिक सुख से कोई सुख नहीं होते तो इसलिए सब कुछ आसाथ और अशाश्वत उस प्रकार भी असत और अचित सब चेतनमय है हमारे चेतन है लेकिन क्या चेतन नहीं है यही चेतन की मैं भगवान का दास हूं वो सही चेतन है कि मैं आत्मा हूं मैं भगवान श्री कृष्ण जो परम आत्मा परम ब्रह्म मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं जी वह स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास तो इस प्रकार हम अचेतन हैं, हमारे शाश्वत और दिव्य कर्तव्य क्या है हमारी शाश्वत स्थिति क्या है हमें मालूम नहीं है तो इसलिए अचेतन असत अचित और निरानंद वो सब आनंद जो है इस जगत में तो आनंद नहीं है सुख का नाम में चौथे सुखी छाया है लेकिन वास्तविक आनंद नहीं होता तो इसलिए इस, इस जगत असात अच्छे निर आनंद है और सब रास जो यहाँ पर भी यहाँ पर है वो भी असात अच्छेत और है जैसे वो एक ग्लास दूध देखते हैं और जैसे अच्छा चीज है लेकिन वास्तव में वो विष है अगर हम पियेंगे तो अगर दूध देखते हैं हम सोचते हैं वो अच्छा चीज है हमको पुष्टि करेंगे स्वाद भी अच्छा होगा लेकिन उसका कैनस से क्या मिलते है जैसे नीम का रस और जैसे विष स्वाद जैसे नीम का रस और उसका प्रतिक्रिया जैसे विष तो उसका मायक सुख तो हम सोचते हैं वो अच्छा होगा लेकिन क्या होते है अच्छा नी होते हैं तो वहां जानना चाहिए वैकुंठ जगत जिसमें कोई चिंता नहीं होते और उसका अवस्था सचित आनंदमय है जैसे भगवान सचेर आनंदमय है जीव भी सचे आनंदमय है भगवान विशाल है और हम बहुत ही छोटे हैं लेकिन जैसे भगवान हम भी सचेत आनंदमय है और वास्तविक रस वो सचित आनंदमय प्रेम संबंध जो श्री कृष्ण के साथ स्थापित होना चाहिए उसमें में उठे तो इसलिए वैकुंठ जगत जानना चाहिए वहां पर भक्तों जो भगवान के शुद्ध भक्तों वैकुंठवासियों वहां पर वैकुंठ वैकुंठवासियों पंच रस में नित्य प्रेम सुख आस्वादन करते हैं तो पहला रास शांत रास कहलाते है जैसे वैकुंठ या गोलोक में घास श्रीकृष्ण की वंशी सभी वृक्ष भगवान के गाय सब शांत रास में हैं। मतलब अपना श्री कृष्ण की महत्व को स्वीकार करते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति इतना उन्नत नहीं है जैसे दूसरे भक्तों का तो शांत राश वैकुंठ जगत में घास लकड़ी सब कुछ आकाश सब चिन्मय सचेतन है और सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो दूसरी रास दास्य रास कहा जाता है दास दास्य का मतलब दास किंकर सेवक सब भगवान के दास है और सब जो भगवान की सेवा करते है भगवान के दास है लेकिन दास्य रास में वो सेवा भाव बहुत ज्यादा होते है जैसे वृंदावन में भत्री रकथक ये सब भगवान के दास है और सबसे प्रसिद्ध दास कौन है हनुमान रामचंद्र अवतार का प्रधान सेवक हनुमान सदैव दास्य रस से प्रेमस्व दान करते हैं हनुमान श्रीनाथ जनकी नाथ अभेद परमात्मात्म नव सर्वस्व राम कमलोचना एक प्रसिद्ध श्लोक है रामायण से जिसमें हनुमान भगवते कि मैं जानता हूँ कि श्रीनाथ श्रीनाथ का मतलब लक्ष्मीपति फति चतुर्भुज विष्णु नारायण और जानकीनाथ मेरा कमला राम दोनों अभेद है एक ही है परमात्मा भगवान है फिर भी मेरी इच्छा है वो नारायण राम रूप में सेवा करना तो वो उदास्य भाव है कि हनुमान भगवान श्री विष्णु नारायण की सेवा का अवसर मिलके भी इतना प्रसन्न नहीं होते क्योंकि उनकी इच्छा हृदय की इच्छा है राम रूप में भगवान की सेवा करना तो वो दास्य रास है और दास्य रास में वो भगवान के सेवा भगवान के लिए सब प्रकार सहायता करते और उनकी सेवा करते अंग सेवा वो उनका स्नान करने के लिए सब तैयारी करते हैं, उनकी भोजन तो देने के लिए सब तैयार करते हैं, तो ये दास राश और शाक्य राश भगवान के शाखा या मित्रगण तो सबसे प्रसिद्ध कौन है अर्जुन भगवान का शाखा द्वारका लीला में और वृंदावन में श्री कृष्ण के शाखागन श्री राम सुदाम बलराम अर्जुन दूसरा अर्जुन है एक गोपागन जो वृंदावन में थे तो सब भगवान के दोस्त थे और चाऊ या भाव चौथवा तीसरा रास साख्य रास और चौथा ये उ भाव रात शाउस जिसमें भक्तों सोचते है मैं भगवान का बाप हूं ये भगवान मैं भगवान का माता हूं तो कैसे ही संभव हो पिता हम मत्स्य जगत नाथ धात पितामा गीता में श्री कृष्ण कहते है कि मैं सबके पिता हूं मैं सबके माता हूं मैं सबके पितामाह हूं मैं सब चीजों का आधार हूं तो कैसे कई भगवान की पिता हो सकते कैसे संभव हो क्योंकि अनादिर आदिर गोविंद सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। हम सर्वस्व प्रभव हो अथा सर्व प्रभव थे में श्री कृष्ण कहते कि सब कुछ मेरे से ही निकलते मैं सब कुछ का स्रोत हूं तो कैसे कई भगवान का पिता हो सकते वास्तव में संभव नहीं लेकिन प्रेम से वासुदेव देवकी यशोदा नंद महाराज दशरथ, कोशा इत्यादि भक्तगण प्रेम भाव से ऐसे सोचते है कि मैं भगवान का पिता हूं मैं भगवान का माता हूं और वो भावना ग्रहण करने के लिए भगवान की दूसरी आध्यात्मिक माया है माया शक्ति है जो योग माया कहलाते है जिसके द्वारा दासराथ देवकी इत्यादि महान भक्तगण सोचते हैं कि मैं भगवान का पिता हूं मैं भगवान का माता हूं और भगवान भी आपनी माया शक्ति से प्रभावित होते हैं और श्री कृष्ण जो भगवान है जो अनंत भ्रमण के मालिक है सोचते हैं कि मैं यशोदा माता का पुत्र हूं ये यशोदा मेरी माता है तो ये योग माया है जिससे भक्तों सोचते हैं कि मैं भगवान का पिता या माता हूँ माँ या चौदर सोचते है कि अगर श्री कृष्ण अगर मैं श्री कृष्ण को भोजन नहीं खेला हूं तो वो मर जाएगा तो मेरा पुत्र है और हमेशा श्री कृष्ण के लिए बहुत स्टाव स्तुति करते हैं, श्री कृष्ण का राक्ष खन के लिए तो श्री कृष्ण सबको रक्षा करते लेकिन ये योग माया ये प्राइम माया का प्रभाव से ये शोध माई सोचते है कि मैं श्री कृष्ण की रक्षा करता हूं और मैं नारायण को स्तुति करते प्रार्थना करता हूं जैसे श्री कृष्ण का कोई तकलीफ नहीं होगा तो नारायण को प्रार्थना करते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण की रक्षा होगी लेकिन श्री कृष्णा स्वयं नारायण है तो देखो यही माया किस प्रकार माया भौतिक माया नहीं है यही वैकुंठ या गलो जगत का प्रेम विकार है और सबसे ऊपर गंभीर रस क्या है श्रृंगारस या माधुर्य भाव जिसमें भगवान के भक्तों सोचते है भगवान की प्रेम क्या है वो सब अति निगूढ़ है साधारण लोग इसको नहीं समझ सकते जैसे वृंदावन में रास व्रासक्रीड़ा कहते हैं श्री कृष्ण के साथ जैसे द्वारका में द्वारका वाणियों सोचते हैं मैं भगवान की पत्नी हूं जैसे वैकुंठ में लक्ष्मीगण सोचते हैं कि मैं भगवान की पत्नी हूँ तो कैसे भगवान की पत्नी हो सकती पति पत्नी संबंध इतना घना है तो कैसे कह भगवान भगवान से इतना घना संबंध स्थापन कर सकते लेकिन श्री कृष्ण की इच्छा है श्री कृष्ण एक व्यक्ति है मैं व्यक्ति हूं आप व्यक्ति है श्री कृष्ण भी व्यक्ति है वही परम पुरुष है साधारण पुरुष नहीं है फिर भी उनकी भावना है इच्छाएंग है कैसे हम साधारण भौतिक कामना करते हैं। वैसे नहीं है। श्री कृष्ण की इच्छाएं सभी चिन्मा दिव्या त्रिगुणातीत वो रास आस्वादन करने के लिए तो रास यही जीवन का सा है लेकिन किस प्रकार रस प्रेमरास शांत रास दास्य रास साक्य रास वत्साल्य रास माधुर्यस सबसे उत्कृष्ट है माधुर्य भाव जो विशेषकर श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते है और भक्ति व समृद्ध सिंधु इस पुस्तक में उसका विवरण मिलते उते तो वो सब विशेषकर गोलोक वृंदावन नहीं में ये वैकुंठ जगत है वैकुंठ जगत में भी विभाजन होते वैकुंठ है जिसमें लक्ष्मी नारायण की सेवा करना है और द्वारका है अयोध्या है मथुरा है वृंदावन है इस भौतिक जगत में इस पवित्र भारत भूमि में वृंदावन भी है मथुरा भी है द्वारका भी है अयोध्या है तो आपका सवाल हो सकता है, तो कैसे ये सब जाएगा पवित्र चिन्मय दिव्य है।, है शास्त्र का विचार है कि ये सब धाम जो है भगवान का आपन स्थान है जो इस भौतिक दुनिया में प्रकाशित होते तो साधारण अंकों से नहीं देखना चाहिए आप वेस्टर्न रेलवे से द्वारका जा सकते मथुरा जा सकते तो वो जायेगा साधारण जायगा नहीं है वो द्वार द्वारका मथुरा इत्यादि वो सब जो इस जगत में है वो भी चिन्नमय है लेकिन हम साधारण अंकों से नहीं देख सकते तो समझना चाहिए ये भगवान की लीला स्थली है और आगा दिव्य अंकन से देखना है तो अभी तक वृंदावन में श्री कृष्ण का लीलियांग देख सकते तो वो सब जगह है किसले जैसे कि हम जो साधारण देखते वहां जा सकते और वो, वो प्रेम रस का बिंदु कम से कम एक बिंदु मिल सकते ये सब जगह का प्रभाव है द्वारका मथुरा वृंदावन वो सब जगह में वो भक्ति भावना बहुत गाना होते इसलिए वो सब जाएगा जानना चाहे आगा हमारी रुचि है वृंदावन जाने के लिए मथुरा जाने के लिए तो धीरे धीरे वो थोड़ी भक्तिभाव बनाना लगेगा इसलिए भक्ति प्रसाद सिंधु में रूप गोस्वामी सबको अनुमोदन करते वृंदावन जा मथुरा रहो द्वारका रहो तो जो भारतीय है ये अवसर में उतरे आप आसानी से वृंदावन जा सकते हैं, दिल्ली जा मथुरा जा सकते हैं, द्वारका जा सकते हैं? तो ये हमारे ही निवेदन है आप जाए वृंदावन वृंदावन जाए देखते हैं बहुत लोग जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में जाते लेकिन कभी भी वृंदावन नहीं जाते लेकिन आज श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रभुपाद की कृपा से बहुत दूर से विदेश से बहुत भक्त आते हैं वृंदावन की धूलि की पूजा करने के लिए तो आप भी जाइए ये दो मानव जीवन नष्ट नहीं खर्चन वृंदावन जाये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करो और इस प्रकार आप भी इस कृष्ण प्रेम भक्ति रास आस्वाद कर सकेंगे तो यही हमारे निवेदन है आप करो आप भक्ति करो हरे कृष्ण मंत्र जप करो वृंदावन जाओ कम से कम एक बार जीवन में वृंदावन जानना चाहिए तो यही हमारे निविंदन